जिज्ञासा ईश्वर ही संपूर्ण जगत का अभिन्न पादान कारण है उसका कार्य जगत तो सावजव नष्ट भ्रष्ट स्वभाव वाला है ऐसे कार्य का कारण होने से क्या ईश्वर भी सावजव नष्ट भ्रष्ट स्वभाव वाला हो जाएगा समाधान ईश्वर नष्ट भ्रष्ट स्वभाव वाला नहीं होगा क्योंकि ईश्वर सावजव पदार्थ के समान उपादान कारण नहीं है जैसे मृत्यु का घट के रूप में परिणत होकर उपादान बनती है उस प्रकार का उपादान ईश्वर नहीं है वह तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है और उससे जो जगत की उत्पत्ति होती है वह माइक है माइक पदार्थ से उसके अधिष्ठान में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती जैसे रस्सी में दिखने वाले सर्प से रस्सी में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती इसलिए उपादान कारण होने पर भी ईश्वर में विकार नहीं होता निमित्त कारण में भी विकार वही दिखता है जहाँ पर वह कारण शरीरादि अवयव वाला होता है जैसे कुमार इसी में विकार संभव है ईश्वर इस प्रकार का तो है नहीं इसलिए निमित्त कारण होने पर भी ईश्वर में विकृति संभव नहीं है अतः जगत का कारण होने पर भी ईश्वर नष्ट भ्रष्ट स्वभाव वाला नहीं होगा जिज्ञासा ईश्वर में सृष्टि रचना विषयक संकल्प होने के लिए निमित्त क्या है समाधान जीवों के संस्कार ही ईश्वर में सृष्टि का संकल्प होने में निमित्त है जीवों के संस्कार स्वयं जगत को नहीं बना सकते क्योंकि वे जड़ हैं कुछ भी बनाने के लिए चेतन का होना आवश्यक है जीव भी चेतन है परंतु वह सृष्टि करने में समर्थ नहीं है जीवों के संस्कार के अनुसार जब उनके फलभोग का समय आएगा तो ईश्वर में सृष्टि विषयक संकल्प उत्पन्न होगा जैसे आप किसी कार्य को करने में समर्थ हैं और किसी ने आपसे प्रार्थना की तो वह प्रार्थना आपकी प्रवित्ति में निमित्त बन जाती है जिज्ञासा यदि ईश्वर को सृष्टि कार्य में प्रवृत्त करने के लिए जीव का संस्कार निमित्त है तो फिर ईश्वर को सृष्टि करने में स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं समाधान ईश्वर तो सृष्टि पालन संहार सब करने में स्वतंत्र हैं मान लीजिए हम बिना किसी की सहायता के कोई कार्य करने में समर्थ हैं और जब आपने प्रार्थना की तब हमने वह कार्य किया तो इसमें हमारा स्वातंत्र है या नहीं हमारे अंदर कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करने में आपकी प्रा... प्रार्थना भले ही निमित्त बने पर हमारे कार्य करने में वह निमित्त नहीं है यहाँ पर स्वतंत्र का तात्पर्य है कि भले ही ईश्वर निमित्त से सृष्टि करता है परंतु बिना निमित्त के भी सृष्टि करने का पूर्ण सामर्थ्य उसमें रहता है जैसे आप कहें कि बिना बल्ब लगाए विद्युत नहीं जलती है तो विद्युत प्रकाश में स्वतंत्र नहीं है पर विचार करके देखेंगे तो पता लगेगा कि प्रकाश में स्वतंत्र किसका है इसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के विषय में स्वतंत्र ही है जिज्ञासा क्या संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करना ही ईश्वर प्राप्ति है यदि ऐसा है तो अनेक उपासक ऐश्वर्य प्राप्त करके ईश्वर बन जाएंगे फिर तो ईश्वर अनेक हो जाएंगे तब एकेश्वरवाद मत का क्या खंडन नहीं हो जाएगा समाधान हिरण्यगर्भ गर्भ रूपा प्राप्त कर लेने पर उपासक को सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है फिर भी उसके पास सृष्टि पालन संहार की शक्ति नहीं रहती वह तो ईश्वर के ही अधीन है अन्यथा बहुत से सृष्टि पालन संहार करने वाले हो जाएंगे विचार करके देखिए सूर्य एक ही है यदि सभी धर्मों का परमेश्वर अलग अलग होता तो वह अपने अपने भक्तों के लिए अलग अलग सूर्य बना देता पर ऐसा तो नहीं किया इसका मतलब परमेश्वर एक ही है दो नहीं दूसरी बात सुसुप्ति में सब एक ही प्रकार का अनुभव करते हैं इसका अर्थ यह है कि सभी का मूल एक है दो नहीं हो सकते तीसरी बात सभी अपने अस्तित्व के लिए एक 'मैं' शब्द का ही प्रयोग करते हैं कौन है पूछने पर सभी मय का ही समान रूप से प्रयोग करते हैं स्त्री भी मैं कहती है पुरुष भी मैं कहता है बालक वृद्ध सभी अपने लिए इसी मैं शब्द का ही प्रयोग करते हैं सबका स्वरूप एक न होता तो एक ही शब्द से सभी का काम कैसे चलता उस मैं को इस शरीर के साथ न जोड़ोगे तो भेद नहीं आएगा परंतु सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ो चाहे स्थूल शरीर के साथ भेद आ ही जाएगा शुद्ध मय में कोई भेद नहीं है सभी दृष्टियों से यही दिखाई देता है कि ईश्वर तो एक ही है सृष्टि पालन संहार वही करता है अब तुम चाहे ईश्वरत्व प्राप्त कर लो यह तुम्हारी साधना पर है ईश्वरत्व प्राप्त करने पर तुम्हारा मय ईश्वर से भिन्न नहीं रहेगा अतः अनेक ईश्वर नहीं होंगे